श्री घर्गसिंहताप श्री वृंदावन खंड ग्यारहवा अध्याय का सुर का उद्धार श्री नारद जी कहते राजन एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौवे चलाते हुए नूतन ताल वन के पास चले गए उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे वहाँ रेनुका सुर रहा करता था उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए श्री कृष्ण भी नहीं गए अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बल देव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में लगे। साक्षात अनंत देव के अवतार हैं उनका पराक्रम भी अनंत है अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर व गर्दभाकार असुर रोष से आग बहूला हो गया वह वह वह दोपहर में सोया करता था, था। किंतु आज जाने से से भयंकर हो उठा। का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया आघात करके वह बारम्बार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति लगा तब जी ने के के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही ही उसे ताड़ वृक्ष वृक्ष पर दे मारा यह कार्य उन्होंने एक हाथ से खेल-खेल में कर डाला इससे स्वयं तो टूट ही गया गिरते गिरते उसने अपने पार्श्वर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को भी धरासाई कर दिया राजेंद्र वह एक अद्भुत सी बात हुई देते रात ने पुनः उठकर रोषपूर्वक पूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक खेल ले जाता है उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया तब बलराम जी ने तत्काल धैनु को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा तब उसे मुरछा आ गई और उसका मस्तक फट गया तो भी वह क्षण भर में उठ खड़ा हो गया उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में चार शिंग प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सिंगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया गोपों को आगे आगे भागते देख वह मध्मत असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा उस समय श्री ने उस पर डंडे से प्रहार किया सुबल ने उसको मुक्के से मारा स्तौक तो कृष्ण ने उसे महाबली दैत्य पर पास से प्रहार किया अर्जुन ने छेपर से और अंशु ने उस दैत्य पर से आघात किया इसके बाद ने आकर शीघ्रतापूर्वक अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया तेजस्वी ने अर्धचंद्र गर्दनिया गर्दनिया देकर उसे पीछे हटाया और देव उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए वरुदने उस विशाल का गधे को गेंद से मारा तदनंतर श्री कृष्ण ने भी असुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक दो घड़ी तक मृतिक पड़ा रहा फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुँह फाड़ आगे बढ़ा और दोनों सिंगों से श्रीहरि को उठाकर वह दौड़कर आकाश आकाश में में चला गया। में एक लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा भगवान श्री कृष्ण ने धेनुका सुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और वह मूर्छित हो गया तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाथ करते हुए उसने दोनों सिंगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्रीकृष्ण के ऊपर चलाया श्रीकृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा तदनंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्रीकृष्ण के ऊपर फेंका किन्तु श्रीकृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया तदनंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सिंगों से पृथ्वी को विजीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की उसके उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल काटने लगा तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा इससे उसका मस्तक फूट गया और होश हवास जाता रहा इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया उस प्रहार से धेनुका सुर की तत्काल मृत्यु हो गई उसी समय देवताओं ने वहां नंदन वन के फूल बरसाए देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण कर पुष्पमाला पीताम्बर तथा वनमाला से समलंकृत देवता हो गया लाख लाख पार्षद उनकी सेवा में जुट आए सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे सहस्त्रों पहियों की घरघर ध्वनि से युक्त उस रथ में दस घोड़े जुते थे लाखों चवरों की वहाँ शोभा हो रही थी वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित था उसका विस्तार एक दिव्य योजन का था वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था राजन उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी घंटे और मंजीर बजते थे दिव्य रूपधारी दैत्य धैनुक बल बलराम से श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को देदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया इस प्रकार धनुक का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालों के साथ व्रज को लौटे उनके साथ गवों का समुदाय भी था राजा ने पूछा मुने धेनु का सुरपुर जन्म कौन था उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए श्री नारद जी ने कहा विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक वह दस हजार स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था वहां वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नुपुरों का महान शब्द होने लगा जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर कर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया वे खड़ाऊ पहनकर बाहर निकले उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी वे लाठी के सहारे चलते थे क्रोध की तो वे मृत्युमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके साप के भय से यह सारा विश्व काँपता रहता है वे बोले दुर्वासा ने कहा दुर्बुद्धि असुर तो गधे के समान भोगा सकता है इसलिए गधा हो जा आज से चार लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी नारद जी कहते हैं राजन उस साप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर दे रखा है कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत धेनुका सुर का उद्धार नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ